श्री राम कृष्ण वचनामृत परिच्छेद केशव सेन के मकान पर कमल कुटीर के सामने पश्यति तव पंथानम कार्तिक की कृष्णा चतुर्दशी २८ नवंबर अठारह दिन बुधवार है आज एक भक्त कमल कुटीर लिली कॉटेज के पूर्व वाले रास्ते पर टहल रहे हैं जैसे व्याकुल हो किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों कमल कुटीर के उत्तर की तरफ मंगल बाड़ी है वहाँ बहुत से ब्राह्म भक्त रहते हैं कमल कुटीर में केशव रहते हैं उनकी पीड़ा बढ़ गई है कितने ही लोग कहते हैं अब की बार शायद वे न बचेंगे श्री रामकृष्ण केशव को बहुत प्यार करते हैं आज इन्हें देखने के लिए आने वाले हैं वे दक्षिणेश्वर काली मंदिर से आ रहे हैं इसीलिए भक्त लोग उनकी बाट जो रहे हैं कमल कुटेर सर्कुलर रोड के पश्चिम ओर है इसीलिए भक्त महोदय रास्ते में ही टहल रहे हैं वे दो बजे दिन से प्रतीक्षा कर रहे हैं कितने ही लोग जाते हैं वे उन्हें देख भर लेते हैं रास्ते के पूर्व ओर विक्टोरिया कॉलेज है यहां केशव के समाज की बहुत सी ब्राह्म महिलाएं और उनकी कन्याएँ बढ़ती हैं रास्ते में से कॉलेज का बहुत सा भाग दिखाई पड़ता है कॉलेज के उत्तर की ओर एक बड़ा उद्यान गृह है उसमें कोई अंग्रेज़ सज्जन रहते हैं भक्त महोदय बड़ी देर से देख रहे हैं कि उनके यहाँ कोई विपत्ति आई है थोड़ी देर बाद काले कपड़े पहने कोचवान मृतदेह ले जाने वाली गाड़ी ले आए करीब डेढ़ डेढ़ दो घंटों से यह सब तैयारी चल रही है यह मृत्यधाम छोड़ कर कोई चला गया है इसलिए यह तैयारी हो रही थी भक्त सोच रहे हैं कहाँ देह को त्याग कर मनुष्य कहाँ जाता है उत्तर से दक्षिण की ओर कितनी ही गाड़ियाँ आ रही हैं भक्त एक एक बार देख रहे हैं वे आ रहे हैं या नहीं शाम हो आई पाँच बज गए इसी समय श्री राम कृष्ण की गाड़ी भी आ पहुँची साथ लाटू तथा दो एक भक्त और भी है राखाल भी आए हैं केशव के घर के आदमी आकर श्री रामकृष्ण को अपने साथ ऊपर ले गए बैठक खाने के दक्षिण ओर वाले बरामदे में एक पलंग रखा हुआ था उसी पर श्री रामकृष्ण को उन्होंने बैठाया समाधिष्ठ श्री रामकृष्ण जगन के साथ वार्तालाप श्री रामकृष्ण बड़ी देर से बैठे हुए हैं आप केशव को देखने के लिए अधीर हो रहे हैं केशव के शिष्यगण विनीत भाव से कह रहे हैं कि वे अभी थोड़ा विश्राम कर रहे हैं थोड़ी ही देर में आने वाले हैं केशव की पीड़ा इतनी बढ़ी हुई है कि दशा संकटापन्न हो रही है इसीलिए उनके शिष्य मंडली और घर वाले इतनी सावधानी से काम कर रहे हैं परंतु श्री रामकृष्ण केशव को देखने के लिए उत्तरोत्तर अधीर हो रहे हैं श्री रामकृष्ण केशव के शिष्यों से क्यों जी उनके आने की क्या आवश्यकता है मैं ही क्यों न भीतर चला जाऊँ प्रसन्न विनयपूर्वक अब वे थोड़ी ही देर में आते हैं श्री राम कृष्ण जाओ तुम ही लोग ऐसा कर रहे हो मैं भीतर जाता हूँ प्रसन्न श्री राम कृष्ण को बातों में बहलाने के इरादे से केशव की बातें कर रहे हैं प्रसन्न उनकी अवस्था एक दूसरे ही प्रकार की हो गई है आपकी ही तरफ माँ के साथ बातचीत करते हैं माँ जो कुछ कहती है उसे सुनकर कभी हंसते हैं और कभी रोते हैं केशव जगन माता के साथ बातचीत करते हैं हंसते हैं रोते हैं यह सुनते ही श्री रामकृष्ण भावावेश में आ गए देखते ही देखते समाधिस्थ हो गए श्री राम कृष्ण समाधिस्थ हैं जाड़े का समय है हरी बनात का कुर्ता पहने हुए हैं ऊपर से एक शाल डाले हुए हैं उन्नत देह दृष्टि स्थिर हो रही है बिल्कुल ही मग्न है बड़ी देर तक यह अवस्था रही समाधि छूटती ही नहीं संध्या हो, आ, हो आई श्री राम कृष्ण कुछ प्रकृतिस्थ हुए पास के बैठक खाने में दीप जलाया जा चुका है श्री राम कृष्ण को उसी कमरे में बिठाने की चेष्टा की जा रही है बड़ी कठिनाई से लोग उन्हें बैठक खाने के कमरे में ले गए कमरे में बहुत सी चीज़ें हैं कोच टेबल कुर्सी गैस बत्ती आदि श्री राम कृष्ण को लोगों ने एक कोच पर ले जाकर बैठाया कोच पर बैठते ही श्री राम कृष्ण फिर बाह्य ज्ञान रहित भावाविष्ट हो गए कोच पर दृष्टि डालकर आवेश में मानो कुछ कह रहे हैं पहले इन सब चीजों की आवश्यकता थी अब क्या आवश्यकता है राखाल को देखकर, कर राखाल तू भी आया है जगन माता के साथ वार ला हो कहते ही कहते फिर न जाने क्या देख रहे हैं कहते हैं यह लो माँ आ गई और अब बनारसी साड़ी पहन कर, क्या दिखलाती हो माँ गोल गोलमाल न करो बैठो बैठो भी श्री राम कृष्ण पर महाभाव का नशा चढ़ा हुआ है कमरे में प्रकाश भर रहा है ब्राह्म भक्त चारों ओर से घेरे हुए हैं लाटू राखाल मास्टर आदि पास बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण भावावस्था में आप ही आप कह रहे हैं देह और आत्मा देह बनी है और बिगड़ भी जाएगी आत्मा अमर है जैसे सुपारी पकी सुपारी छिलके से अलग रहती है कच्ची अवस्था में फल और छिलके को अलग अलग करना बड़ा कठिन है उनके दर्शन करने पर उन्हें प्राप्त करने पर देह बुद्धि दूर हो जाती है तब समझ में आ जाता है कि आत्मा पृथक है और देह भी केशव कमरे में आ रहे हैं पूर्व ओर के द्वार से आ रहे हैं जिन लोगों ने उन्हें ब्राह्म समाज मंदिर में अथवा टाउन हॉल में देखा था वे उनकी अस्थि चरमावशिष्ट मूर्ति देख चकित हो गए केशव खड़े नहीं हो सकते दीवार के सहारे आगे बढ़ रहे हैं बहुत कष्ट करके कोच के सामने आकर बैठे श्री राम कृष्ण इतने में ही कोच से उतरकर नीचे बैठे केशव श्री राम कृष्ण के दर्शन पाकर भूमिष्ट हो बड़ी देर तक उन्हें प्रणाम करते रहे प्रणाम करके उठकर बैठ गए श्री राम कृष्ण अब भी भाभा में हैं आप ही आप कुछ कह रहे हैं श्री राम माता के साथ बातचीत कर रहे हैं